झील का डैथ वेल बीरोमड्रप कार और उसके मालिक मिस्टर जूसिया ओल्ड कैशल छुट्टी मनाने के लिए स्कॉटलैंड जा रहे हैं वे एडिनबर्ग पहुंचते हैं लेकिन उनका असली गंतव्य प्रसिद्ध झील नेस है जहां वे पौराणिक राक्षस की तस्वीर खींचने की उम्मीद करते हैं जब वे वहां पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि कई अन्य लोगों की भी वही सोच है वहाँ अखबार के पत्रकारों और अमेरिकी फिल्म निर्माताओं का एक जमघट जमा है यही जीवन मिस्टर जोसिया ओल्ड कैसल ने खुशी खुशी कहा वो स्कॉटलैंड में छुट्टी पर थे जो बहुत अच्छा था अगस्त का सूरज उनकी पीठ को गर्म कर रहा था उससे भी बेहतर था कि वो अपनी पुरानी विंटेज कार गम ड्राफ चला रहे थे और क्या उन्होंने अपने कुत्ते होरे से कहा मैं बहुत सारी तस्वीरें लूंगा और अगर हम खुश हुए तो हम शायद लोच ने भी तो हमें शायद लोज लेस मॉन्सटर यानी झील का दैत्यपी दिख जाए यह सब ठीक था पर सच यह था कि किसी ने भी आज तक झील के दैत्य को नहीं देखा था और न ही किसी ने उसकी कोई अच्छी फोटो ली थी इसलिए आश्चर्य से फोरिश ने वफ कहा सबसे पहले वह एडिनबर्ग गए वहां पर त्यौहार का समय था और शहर में बड़ी भीड़ थी लोगों को पुरानी कार गम ड्रॉप इतनी अच्छी लगी कि तमाम दर्शक उसे ही देखने के लिए उमड़ पड़े मिस्टर वर्ल्ड शहर की तस्वीरें नहीं ले पाए इसलिए उन्होंने दर्शकों की ही फोटो खींची जिनमें एडिनबर्ग की भी कुछ पृष्ठभूमि आई लोच ने झील के रास्ते में एक बड़ी लॉरी सड़क के बीच खड़ी थी और उसके कारण आगे जाना संभव न था लॉरी के बगल में तीन आदमी खड़े थे वे स्कॉटलैंड की पोशाकिल और फ्लैट्स पहने हुए थे चलो अंत में हमें कुछ असली स्कॉट्समैन तो दिखे मिस्टर कैशल ने कहा और उन्होंने तुरंत उनकी तस्वीर खींची हमारी फोटो लेना बंद करो उनमें सबसे बड़ा मिक बॉक चिल्लाया उसे फोटो खिंचवाने से नफरत है अपनी पुरानी कार को हटाओ बीच वाला मिक क्लर्क बोला उन्होंने पुरानी विंटेज कारों की उन्हें पुरानी विंटेज कारों की कोई कदर नहीं थी मुझे इस कम्बक कुत्ते से बचाओ से सबसे छोटे तीनों आदमी इतने असभ्य थे कि मिस्टर ने गाड़ी आगे बढ़ाने का फैसला लिया मिस्टर ओल्ड को उनका स्कॉटिश लहजा भी कुछ अजीब लगा जब वे झीलोस लो, पहुंचे तो वहां पहले से ही बहुत सारे फोटोग्राफर इकट्ठे थे अब बिल्कुल ठीक समय पर आए हैं उनमें से एक ने अमेरिका से आए प्रोफेसर ऊपर ने कहा हमें यह बताया गया है कि झील का दैत के दैर्त्य की मालिक हजारों पाउंड का करने को तैयार था लेकिन मिस्टर ओल्ड गेसल ने, गेसल ने अपने ही दम पर झील के दैत्य को खोजने की कोशिश की वो एक शांत जगह खोजने के लिए झील के किनारे चले गए उन्होंने पानी के बाहर देखा और अचरज किया वाकई में वहां कोई दैत्य था झील को निहारने की बजाय उन्हें सड़क शड़, पर निगाह रखनी चाहिए थी क्योंकि अचानक एक बड़ी लॉरी उनकी तरफ घूमकर आई बहुत कोशिश करने के बाद भी उनकी गाड़ी गमड्रॉप सड़क से फिसल गई और नीचे झील में जाकर गिर गई छपा मिस्टर वोल्ड बॉर्ड कस्टल और होरिस बड़ी मुश्किल से किनारे की सूखी जमीन पर वापस आने में कामयाब रही लेकिन उनकी गाड़ी गमड्रॉप पानी में आधी टूट गई तुम्हें सही सबक मिला लॉरी का ड्राइवर चिल्लाया जो मिग बप के अलावा और कोई नहीं था अब तुम अपनी गाड़ी को खुद से बाहर निकालो मिक क्लर्क बोला और यह काम तुम फटाफट करो मिक्सनिक ने चेतावनी दी क्योंकि हमें कल स्थान की ज़रूरत पड़ेगी और फिर वे तीनों लोग अपनी लॉरी से थूल का बादल उड़ाते हुए चले गए मिस्टर ओल्ड कर्सल ने गम को बाहर खींचने की कोशिश की लेकिन यह उनके लिए गाड़ी लेकिन उनके लिए गाड़ी को बाहर निकालना संभव नहीं था अब अंधेरा हो रहा है और आसपास कोई नहीं है हमें बस सुबह तक इंतजार करना होगा उन्होंने होरेस से कहा फिर वो दोनों वहीं पर लेट कर सो गए अचानक मध्य रात के बीच में होरेस मेंल्ड कौशल की आंख को ली क्या वो अभी सपना देख रहे थे गम ड्रॉप कार धीरे धीरे झील के किनारे से ऊपर उठ रही थी और फिर सड़क पर सुरक्षित रूप से आ गई थी मिस्टर वोल्ड ने अपनी आंखें मिली उन्होंने देखा कि कोई भी गमड्रॉप को ऊपर से नहीं खींच रहा है तो निश्चित ही कोई उसे नीचे से धक्का दे रहा होगा झील पर तमाम लहरें बन रही थी और पानी से एक बड़ी पूछ जैसी कोई चीज बाहर निकली हुई थी क्या कौन पक्का नहीं हा वो खुद लोच ने महोत्सि झील का दह तक खड़ा था तो राक्षस वाकई में असली था मिस्टर ओल कौशल बेहद चकित थे लेकिन वो अपने शिष्टाचार को नहीं भूले थैंक यू मैडम उन्होंने हकलाते हुए कहा कोई बात नहीं श्रीमती नेशी को अपनी नरम स्कॉटिस आवाज में श्रीमती नेशी को अपनी नरम स्कॉटिस आवाज में जवाब दिया हमें पानी में जंग लगने के लिए एक पुरानी गाड़ी को नहीं छोड़ना चाहिए फिर उन्होंने कहा कि वो कल आने वाली आने वाले सभी फोटोग्राफरों से बहुत चिंतित थी मुझे उन भयानक फ्लैश कैमरों और भीड़ से बहुत डर लगता है उन्होंने एक काँपती हुई आवाज कहा। मिस्टर अरुण ने उनकी बात सुनी और उनकी मदद करने का फैसला किया मेरे पास एक उपाय है मैडम अगर आप मेरी गाड़ी गमड्रॉप में बैठेंगे तो मैं आपको पास की एक अन्य झील में ले जाऊँगा जहाँ आप तब तक सुरक्षित रह सकेंगी जब तक सब हंगामा खत्म नहीं हो जाता मिसेज नेशी को गमड्रॉप में सवारी करने में खुशी महसूस वो मुश्किल तमाम गमड्रॉप में बैठी और फिर गाड़ी धीरे धीरे आगे चली को दैत्य की पूंज की रक्षा करने के लिए गमड्रॉप के पीछे पीछे भागा दैत्य को सुरक्षित रूप से दूसरी झील में छोड़ने के बाद मिस्टर ओलकास्टल सुबह लोच नेस झील पर वापस गया महल के कंडेर के पास उनकी लॉरी वाले असभ्य लोगों से दोबारा मुलाकात हुई वे सभी मुस्कुरा रहे थे दैत्य आज सुबह दिखाई देगा अपने गलत स्कॉटिश लेजर में निप बटने का दर्शकों को केवल दस पॉइंट फीस देनी पड़ेगी मिस्टर उल्ड गुस्से में अपनी गाड़ी चलाते हुए आगे गए फोटोग्राफर के लिए केवल सौ पॉम्प फीस मोटे काम पूरे कॉपीराइट के साथ मिक्स निक ने जोड़ा लेकिन मिस्टर उल्ड कौस्टल कुछ बुदबुदाते हुए आगे बढ़े आज दैत्य को देखने का आखिरी दिन था इसलिए झील के तट पर दर्शकों फोटोग्राफर्स फोटोग्राफर्स और पत्रकारों की भीड़ लगी थी उन सभी लोगों ने दायित्य को देखने और उसकी तस्वीरें खींचने के लिए भारी फीस चुकाई थी और वो दैत्य के प्रकट होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मिस्टर खुद हैरान थे अब भला झील में से क्या ऊपर सकता है और तभी एक विशाल दैत्य की तरह झील की गहराई में से ऊपर उठा उससे झील में विशाल लहरें पैदा हुई और भीड़ कमरे से उसके फोटो क्लिक करती रही उसकी विशाल पूंछ एक चाप में तट के किनारे पर लोगों को गिराती रही यह तो बहुत खतरनाक है मिस्टर उतल चिल्लाए और तुरंत गम को तेजी से एक सुरक्षित दूरी पर ले गए लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और की पूछ गमड्रॉप के सामने वाले पहिये से जोर से टकराई गमड्रॉप ने गुस्से में अपना हॉर्न बजाया और फिर दैत्य की पूछ को अपने अगले पहिये की स्पॉन्ट में फंसाकर उसे गोल गोल कसकर घुमाया जिसका भयानक परिणाम लॉर्ज ने दैत्य का विस्फोट हो गया एक फ्लैश में वो दानों एक टुकड़ों में फटकर चार ओवर उड़ गया एक टुकड़ा प्रोफेसर वॉपर के पास जाकर गिरा उसे प्रोफेसर अपनी पीठ पर गिर पड़े फिर उन्होंने उठकर देखा दैत्य प्लास्टिक का है प्रोफेसर से है। फर्जी है, असली कभी था ही नहीं, दूसरे ने का चिल्लाना और फिर अपने कैमरे उसके दोस्तों की साजिश थी लंदन के बदमाश थे जिन्हें बर्फ और लर्क और स्निक के नाम से जाना जाता था और खुद को झूठे स्कॉट्समैन के रूप में पेश कर रहे थे पर अब जब उनके प्लास्टिक राक्षस का विस्फोट हो गया था तो उन्होंने वहां से तुरंत भागने की तैयारी की बहुत कम लोगों को पता था कि होरेस इस बीच उनकी लॉरी में गया और चुपचाप उनके पैसों का बैग लेकर भागा यह उन चोरों की ही गलती थी क्योंकि उन्हें अपने सॉसेज उसी बैग में रखे थे मिस्टर वोल्ड ने होरेश को उसकी चतुरता के लिए शाबाशी दी और फिर सभी फोटोग्राफरों और दर्शकों के पैसे वापस किए और होरेश ने सॉसेज खा लिए अगली सुबह सभी सभी अखबारों की सुर्खियों में था राक्षस मिथक का पर्दाफाश राक्षस ऐसा जैसा कुछ ही नहीं है गमड्रॉप ने दैत्य को मौत के घाट उतारा ने दैत्य का खुलासा किया प्रत्येक पेपर में यह खबर थी कि होरेश ने चोरों के बैग में से पैसे निकाले और हर पेपर में गमड्रॉप और होरेश की तस्वीर भी थी अगली सुबह मिस्टर गोल्ड कस्टल ड्रॉप के साथ दूसरी झेल में गए जहां पर मिसिस नेसी थी वो मिसिस ने दोबारा लोचली झील में वापस ले गए मिसिस नेसी ने अगले दिन उनसे फोटो लेने के लिए आने को कहा दोपहर के समय श्रीमती नेसी मुस्कुराते हुए बाहर निकले उनके बगल में उनके पति मिस्टर दैद और उनके पांच पांच छोटे बच्चे एक पंक्ति में खड़े थे और उनकी ऐसी तस्वीर खींची मिस्टर जोशिया ओल्ड ने उनकी ऐसी तस्वीर खींची जिन्हें दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था लेकिन उन्होंने मिसिस नेसी से वादा किया कि उन फोटो को कभी किसी को नहीं दिखाई आखिरकार लोच नेस दैत्य नकली था और फट गया था और उस जैसी कोई चीज नहीं थी फिर उस दिन के बाद से गमरव की मदद के कारण मिसिस नेसी और उनका परिवार शांति से रह सका समाज